स्वतंत्र इति स्वतंत्र माया स्वातंत्र स्वातंत्र दर्शिते माया स्वतंत्र भी है अस्वतंत्र भी है तो अपनी उपनिषद में कहा गया स्वतंत्र स्वतंत्र इसी श्रुति के द्वारा क्या कहा गया माया में स्वातंत्र चतंत्र इति स्वातंत्र स्वातंत्रे दर्शिते दिखाए गए तत् उभयत्र उपपत्नी पत्नी मा। माया स्वतंत्र कैसा है युक्ति कहेंगे और स्वतंत्र क्यों है युक्ति कहते हैं अस्वतंत्र ही माया द प्रतीि स्वतंत्रा तथ सतंत्रा दसंग्रा दीना अस्वतंत्र है मायास्याद माया, माया अस्वतंत्र है चितिम बिना प्रती अस्वतंत्र क्यों है चैतन्य के बिना माया की प्रतीति नहीं होती है माया जड़ है चैतन्य उसका अधिष्ठान प्रकाश रूपे उसके बिना माया की प्रतीति होगी किसके बिना चैतन्य के बिना माया की प्रती नहीं होने से माया अस्वतंत्र होगी क्योंकि उसके बिना प्रती नहीं होती बिना अप्रती माया अस्वतंत्र और स्वतंत्र क्यों है स्वतंत्र यथा अस्वतंत्र श्रुति कहती तथे माया स्वतंत्र भी है क्यों स्वतंत्र असंग से अन्यथा कृत है माया का आश्रय क्या है ब्रह्म असंग ब्रह्म जिस असंग ब्रह्म में आश्रित होती माया वही माया क्या करती उसी असंग को अन्यथा कर दिखाती है वास्तव तो अन्यथा नहीं तो माया के द्वारा जो अन्यथा है वो किसकी अन्यथा होती है कौन अन्यथा हो जाता है असंग असंग से अन्यथा करते है स्वतंत्र असंग ब्रह्म को अन्य प्रकार कर देती है माया दिखाती अन्य करके दिखाती इसलिए माया स्वतंत्र है ब्रह्म में आश्रित होकर के उसी ब्रह्म को अलग प्रकार दिखाती है कौन दिखा दी माया इसे स्वतंत्र भी है और स्वतंत्र है उसके बिना प्रतीति नहीं होती इसलिए स्वतंत्र तो माया स्वतंत्र है स्वतंत्र है दोनों ही स्वतंत्र भी और प्रकाश ती अस्वतंत्र स्वच्छ माया का जो भाषा प्रकाशक चैतन्य है ब्रह्म है उसको छोड़ करके माया की प्रती होती है न प्रकाश है इसलिए अस्वतंत्र इसका तस्मात कारणार्थ माया और अस्वतंत्र असंग कौन है आत्मा असंग ब्रह्म है असंग से आत्म नो अन्य करना स्वतंत्र भी असंग आत्मा को अन्यथा करके दिखाती माया इसलिए स्वतंत्र भी है इसलिए श्रुति कहती स्वतंत्र स्वतंत्र तुन दोनों अन्यथा अन अरते असंग अथा कर स्पष्ट अन्य कर्ण देश स्पष्टक कहते कूटस्थ्यसंग जगत् चिदाभासस्वूपण जीवेशावि निर्मी कूटस्थ संगत्मा कूटस्थसंग आत्मा कूटस्थासंगम आत्मान सा जगत कर तो जीव और ईश्वर ये दोनों को भी बनाती है माया एक जीव एक ईश्वर चिदाभस को लेकर के वही माया अन्यथा करती कूटस्थ असंग आत्मा को जगत रूप से दिखाती है चिदा रूप से एक जीव एक ईश्वर, इसको भी बनाती है बना दिया माया ने के द्वारा जीवस्य संगीव सौ तु तो दोनों को चिदा से करती है माया एक जीव और एक ईश्वर श्रुति के द्वारा कहा गया जीवेश्वर विभागम चोती जीवेश्वर विभाग को भी करती है माया दिखाती है अनादिकाल से चिदाभ स्वरूपे नीवेश निर्म में जीवेश क्या विभूति है प्रथमा प्रथम विवेचन द्वितीयोचना अभी बताया था जीव से जीवेश तव तो, तव तो यहाँ निर्मय क्या कर्म है चिदाभास रूपे नीवेश निर्म में क्या कर्म है द्वितीय विभूति दिवोचन एक प्रकार रूप बनेगा द्वितीय विभूति द्विवचन जीवे आत्मा को असंग भी कहते हैं और कहते आत्मा को माया अन्यथा कर देती यदि तो आत्मा में अन्यथा तो हो जाता है तो कुटस् कैसे रहा नत्मा नो, नो अन्यथा करने कुटस्थत्व तो हानि याद इतना आसंग आत्मा का यदि अन्यथा करण हो जाता है माया कर देती है तो फिर कूटस्थत्व कैसा रहेगा आत्मा में निर्विकार हो तो कुटस्थ होगा उसमें कूटस्थत्व धर्म रहेगा ये अन्यथा हो जाता है आत्मा तो कूटस्तत्व कैसा रहेगा कुटस्तत्व की हानि होगी ऐसा शका से आगे उत्तर देते है कुटस्थम अनुप्रुतु करो ती जगदादिको ुर्घटनाधा कूटस्थम अपदृत करोति जगदादी माया करती है किन्तु कुटस्थम अनुपद्रत्य कुटस्थ को उपद्रव नहीं करके भिगार, कर रहता है ये जगदादी दिखाती माया जब राज्य में सर्प दिखता है देखकर लोग भागते है राजुसम रहती है सर्प रहती, रहती है? कुछ परिवर्तन होता है जैसे को परिवर्तन कुछ होता है नहीं, नहीं। लोग देकर भागते हाथ पर टूटता है तो राज्य में कुछ बिगड़ता है राज्य रज सर्वपत्र ठीक इसी प्रकार माया कुटस्थ को कुछ नहीं कर पाएगी कुछ जैसे वैसे, उसको जैसे वैसे कर रहते हुए जगत आदि कम करो जगत दिखाती है जीव ईश्वर भेद सुख दुख जन्म मरण सब कुछ दिखाती है भाई तो ऐसा कैसे करती है कुटस्थ भी रहे जगत भी दिखाती जगत बनाती है कैसे होगा कहते माया का ही इसे स्वरूप है दुर्घटी का विधाय माया हम कहा चमत्कृ क्या चमत्कार है ये तो माया तो उस क्या नाम है वो क्या है दुर्घटित का विधायन एक दुर्घटना विधान करने वाले बनाने वाले ही माया है जो दुर्घटन दुर्घटन विधत्ते तो दुर्घटना दुर्घटन एक दुर्घट को बनाने वाले भी पुरोधा करोते मतलब कराने वाले दुर्घटम एकम विधते सब पे जातु हो जाएगा धा धातु से आते एक दुर्घट को बनाने वाली ही माया जो दुर्घटो बनाने वाले माया और जैसा है ऐसा करेंगे तो माया है जादूगर जादू देखा देखो ये कलम है देखो इसी हाथ को ले आया देखो इसे हाथ में लेकर रुपया देंगे ऐसा नहीं।, <laughs> नहीं देखा करो तब तो लोग खुश होकर देंगे देखो हाथ में कुछ नहीं ऐसा देखो कलम देखो अः तो लोग खुश होंगे और इसको लेकर इसे देखा दिया कलम क्या होगा तो दुर्घटना जो नहीं संभव है उसको देखा तो उसका नाम आया है ऐसा बनाने में आया में चमत्कार क्या है तो कूटस्थ को जैसे को ऐसे रखते हुए ज्यादा जादू दिखाने में आ रुपया निकाल देते इधर इधर निकाले उनके बस सामर्थ्य है इतने तो हजार रुपया निकाल कर दिखा देंगे वो कहेंगे रास्ता में किनारे खड़े होकर के जादू क्या दिखाएंगे वो रुपया को कुछ नहीं जो रुपया दे सके ऐसे दिखा देते ऐसे रुपया वही पहले से ही दिखा दिया कुछ नया बना देंगे कुछ नहीं दुर्घटित विधायन में आया में कोई चम नहीं है कुटस्थ जय सक सा है होते हुए सारा जगह ब्रह्मांड दिखाता है ननु कूटस्तत्व तो अभिघात जगद आदि स्वरूपत्व आपाधन तो दुर्घटन कूटस्तत्व का विघात नहीं करके नष्ट नहीं करके जगदादि आदि स्वरूप दिखाना आकाश आदि प्रपंच इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत क्या क्या नदी कितने दिखाते है अकूट सही से, से रहेगा ये तो दुर्घटन संभव नहीं शंका कर्ण से कहते माया दुर्घटी का माया तो ही करने वाली जो दुर्घटना इसको दिखाती है तो उसका नाम माया है नम आश्चर्य कारण इसमें क्या है? वैसे नहीं ये क्या है? ही का था माया में क्या चमत्कार है जब ऐसा नहीं होगा तो अन्यथा माया तो में बबा भजद दुर्घट को नहीं बनाए तो उसको माया कहेंगे जैसे को ऐसा बनाए तो माया क्या है माया है और चावल रखा पका दिया देखो भात बन गया तो माया क्या है तो पकान से भात बनता है हाँ चावल नहीं है देखा दो भात तभी तो कहेंगे माया दुर्घट अन्यथा माया तो में भज नहीं तो माया तो ही नहीं रहेगा इसे दुर्घट ही बनाती है माया दुर्घट क्या हुआ आत्मा को कुटस्थ को उपद्रव नहीं करे जैसे इसे रहते हुए सारा जगत ब्रह्मांड दिखाती है माया ओ। जगदादिकं। दुर्गटे का माया, का माया में क्या स्वभाव है दुर्घटकारित्व माया का स्वभाव ही मायाया माया दुर्घटकारित स्वभाव तो दृष्टान्त मा काया स्वभाव कहाँ से आया दुर्घटकारित स्वभाव माया का ये स्वभाव कहाँ से आया कहते कहा से नहीं आता है तो उसका स्वभाव ही जिसका जो स्वभाव है कहीं से बाहर से आता है वो स्वभाव तो अपने स्वरूप में रहेगा दृष्टान देते वन्ना द्रवके वोष्ण्यं काठिमश्मया दुर्घट सत सि्यत द्रवत्व उदक उदक जाल में द्रवत्व है उसका स्वभाव है अस्मण काठिन्यम असम पत्थर है काठिन्य कठिनता है ये किसी से आता है नहीं। उसका स्वभाव है वन्य उष्ण है इसी प्रकार माया दुर्घट स्वतः सिद्ध अन्यतः न माया में दुर्घट किसे आएगा सत सिद्ध है अन्यता अन्य से नहीं है जिसका स्वभाव जल का स्वभाव है उसमें है, शीत है वन्य में औष्ण्य है पत्थर में काठिन्य है इसी प्रकार माया में दुर्घट दुर्घटकित्व तो, स्वत सिद्ध है अन्य से नहीं है द्रवत्व में तिटीका में उदक आदि नाम यथा स्वाभाविक उदक द्रवत्व जैसे स्वाभाविक है आदि से बन्नी में औषण्य अस्म पत्थर में काठिन्य तद्वत् उसी प्रकार माया दुर्घटकारित है स्वाभाविक है अन्य किसे नहीं है नाया ना दुर्घटकारित्व आश्चर्य कारण न भतीम अनुपन्न माया में दुर्घटकारित्व तो है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कहा चमत्कृति आश्चर्य कारण नहीं जो कहा है वो ठीक नहीं क्योंकि लोके माया चमत्कार हेतु तो, तो दर्शनाथ इत्यासंक लोके में तो माया चमत्कार का हेतु है तुछ? माया से चमत्कार देखा देखाते जादूगर लोके में तो माया चमत्कार का हेतु है तो माया में दुर्घटकारित्व आश्चर्य का कारण क्यों नहीं आश्चर्य तो लोगों होता है आशंका करने आशंक्य माया प्रयुक्तृत्व साक्षात्कार पर्यत अस्य आश्चर्य कारण माया का प्रयोग करने वाले माया प्रयोग करके दिखाता है माया में प्रयुक्तृत्व तो है साक्षात्कार प्रयोग करने वाले ही जादूगर है उसका साक्षात्कार जो हो गया कि माया प्रयोग करता है ये जानने तक ही तो आश्चर्य कारण है साक्षात्कार पर्यत में मतलब माया आश्चर्य कारण तुम तो माया में आश्चर्य कारण है नौ उपरिष्ठा तो आगे निश्चय हो गया कि माया है तो आगे आश्चर्य होगा जादूगर दूसरे उसके पास खड़ा है जादूगर जो जादू देखाते उसके बच्चा उनको आश्चर्य लगता है वो मालूम है कि ये जादू देखाते कुछ नहीं वो जानता है कुछ नहीं ऐसा नहीं होता इस प्रकार अन्य लोग भी जब तक तो ये माया का प्रयोगता है इसमें प्रयोग है ये मालूम हुआ इसमें माया है करता है तब तक तो, तो आश्चर्य जब ज्ञान हो गया आगे कोई आश्चर्य नहीं है नवे लोको ये साक्षा तब चमत्कृति धत्ते मनसी पश्चात माए सेुपशामम्य साक्षात जब तक तो लोक साक्षात नहीं जानता है तबत मनसी चमत्कृतिम धत्ते तब तक तो मन में चमत्कार रखता है पश्चात माया ऐसा ये तो पसंद में थी बाद में देखता है ये माया है ऐसे दिखाता है शांत तो हो जाता है वो माया ऐसा ये शांत होता है नहीं तो नहीं मालूम है एक, एक खिलौना रख दिया ऐसे पत्थर पत्थर रख दिया ईटी वो नाच कर रहा है सब देखेंगे अरे क्या हुआ ईटी कैसे नाच कर रहा है फिर बाद में समझ रही जादूगर कर रहा है समझे तो माया ये कर रहा है माया ऐसा ये शांत हो जाता है अरे तो माया नहीं मालूम है सब देखा इसे नाच कर रहे सब लोग आश्चर्य क्या हुआ ये समझ लो ना कोई जादू कर रहा है तो समझ ले ये तो माया है जब तक साक्षात माया को नहीं जानता है तब तक तो चमत्कार मन में रखता है जब पीछे जान लेता है माया तो माया ऐसा ये उप शांत हो जाता है माया ऐसा माया ऐसा ये शांत हो जाता है चमत्कार नहीं है आश्चर्य नहीं है तो, को किंच कहकर और कारण बताते ये चमत्कार कुछ नहीं है जगत सत्यवादि नया क्या प्रति एवं विधानी चौद्या कर्तव्यानी न मायावादि प्रति त्या जगत को सत्य मानते हैं न्याय के लोग परमाणु से दियनु को का ब्रह्मांड बना आकाश आदि को नित्य मानते है पृथ्वी जल तेज भाव के परमाणु को नित्य मानते है ये सब नित्य मानते है सत्य मानते है उनके प्रति एवं विधानी ची यही सब प्रश्न आक्षेप उनके लिए करना चाहिए न ना मायावादी नाया बदती थे मायावादी माया उपते बद सूपा तुण नहीं कर दो अत्या मायावाधीन द्वितीय मायावाधी माया, माया, माया कहने वाले माया को मानने वाले के प्रति ये प्रश्न नहीं करना माया में तो सब होता ही माया में क्या शंका करना आश्चर्य सत्य है तो कैसे होता है ये आश्चर्य कैसे हो सकता है सत्य वस्तु में आश्चर्य प्रश्न करो और माया से है सपने में सोते हैं व्यर्थ है बहुत दिखता है तो उसमें कोई आश्चर्य है म, सपने सो जाओ सपने बहुत ब्रह्मांड दिखता है ना नहीं उठने पर आश्चर्य लगता है कैसे से आया? और दिखता है उसे ही नहीं सत्य हो सत्य हो दरवाजा बंद है हाथी दिखने लगा वो आश्चर्य कहाँ से हाथी आया और वो सपने में क्या है वो माया है उसमें क्या प्रश्न करना प्रसरन ही चो दयानी जगद्वस्तुवादिषु जगदु न चोदनीय मयां तोदयोद न चोदनीयचोद जगत वस्तुत्वी तो सुनी प्रसरंती जगत में वस्तुत्व तो कहने वाले न एक अभिशेषिक उनके लिए चौदयानी ये सब प्रश्न का प्रसार प्रश्न उपन्न प्रश्न करना चाहिए यहाँ प्रश्न की प्रवृत्ति होगी न चोदनीय माया आया। माया के लिए कोई प्रश्न करना नहीं आक्षेप नहीं करना माया तो स्वयं ही चौदयी का रूप वो प्रश्न करना माया क्या है अनिर्वचनीय माया को सत कहते असत कहते सत नहीं असत नहीं असद असत उभे भी नहीं ये अनिर्वचनीय वो तो स्वयं प्रश्न रूप है उसमें क्या अक्षय प्रश्न करना मायावादीन प्रति चौद्य करण अति प्रसंग आह मायावादी वेदांति उसके प्रति आक्षेप प्रश्न करोगे कैसे कुटस्थ को उपद्रव नहीं करके जगत बना देती है माया तो माया कहा से आ गई माया कैसे सत्य नहीं तो फिर कैसे जगत बना देती है ये सब प्रश्न करना मायावादी के प्रति यदि करोगे तो अति प्रसंग आपके प्रश्न के बारे हम प्रश्न करेंगे उत्तर नहीं दे सकते हो चोदे यदि चोद्यम चोद्यते तचो चोद्य मैया चो चो परह्यम ततचो न पुनः प्रति चोद्यते चो परिहार्यं चौदह चौद्यम सात जो प्रश्न रूपे माया उसके ऊपर यदि प्रश्न करोगे तो चौदह चौदह तुम्हारे प्रश्न के ऊपर हम प्रश्न करते हैं ऐसे प्रश्न करें तो उत्तर समाधान नहीं होगा तो फिर क्या करना चाहिए ततः परिहार्यं चोद्यं न पुनः इसका परिहार कैसे होगा ये पूछो माया का परिहार कैसे करना है ये समझ पूछो जानने का प्रयत्न करके उसकी निवृत्ति करो न पुनः प्रतिचोद्यता हम इसके ऊपर का कर, कैसे करता है कैसे कर लिया क्यों कर लेते हैं माया के उस कूटस्थ को कैसे जगह दे से देखा देगी ये नहीं करना कैसे उसकी निवृत्ति होगी माया की मोक्ष के लिए माया निवृत्ति चाहिए वो कैसे करना है ये प्रश्न करो और माया कैसे कर देती है माया का स्वभाव है कैसे होगी क्यों पूछा बन्नी में उसमें कहाँ से आ गया सारा जीवन भर प्रयत्न करे बन्नी उसने क्यों है क्यों बनी उसने है तो पागल हुआ बनी उष्ण जो जैसे मान करके वो तो कहाँ है माया से बना माई कहे वास्तव नहीं माया की निवृत्ति कैसे होगी वो सिद्ध करने के लिए ये जानने के लिए प्रश्न करो तरी की कर्तव्यम इत परिहार्यम तथा चौद्यम परिहार्यम परिहार्य कैसे करना है परिहार करना ऐसे पूछो उत्तम एवाम प्रपंच इस अर्थ को ही प्रपंच विस्तार करके कहते हैं विस्मेक शरीराया मायाचोप्य पिहारो सो बुद्धिमद्भ प्रयत्न मच्छ शरीर आया एकम शरीरम यस्य उसका शरीर मतलब स्वरूप आश्चर्यात्मक ही माया है विस्मय एक शरीर जिसके माया का शरीर स्वरूप आश्चर्य विस्मय रूपे रूप है प्रश्न आक्षेप रूपे प्रश्न रूपे आश्चर्य का कारण ही प्रश्न है कैसे माया क्या है कुछ निश्चय निर्णय नहीं कर सकते अस्य परिहार प्रे, बुद्धिमत भी प्रयत्न तो अन्य बुद्धिमत बुद्धिमान को क्या करना चाहिए अस्य परिहार प्रयत्न तो अन्य ये माया का परिहार कैसे होगा प्रयत्न को यही अन्वेषण करना चाहिए माया के निवृत्ति कैसे होगी इसके लिए प्रयत्न करो माया कहाँ से आया क्यों आया कब से आई अनादि क्यों कहते उसे अनादि तो है सबसे पहले क्या होगा कहते अनादि तो ठीक है फिर सब के पहले कहाँ से आया अनादि है तो फिर पहला क्या होगा यदि पहला है तो अनादि कैसे होगा उसके आदि नहीं तो अनादि अनादि काल से बहुत लोग अनादि को नहीं समझ पाते ठीक है कभी ना कभी तो आरंभ हुआ होगा अनादि तो है कि आरम्भ कैसे होगा अनादि हो तो उसके लिए नहीं उसका परिहार कैसे है प्रयत्न पूर्वक अन्वेषण करना चाहिए मायाया माया तत्परिहारावेषण उचित सही नहीं नेदानी सिद्ध इति संकते कहले पहले मायाव का निश्चय हो तो उसका परिहार अन्वेषण हम करेंगे उचित है सैव न इधान सिद्धम माया का निश्चय ही अभी तक तो नहीं हुआ तो का निश्चय नहीं हुआ तो परिहार क्या अनुसरण करेंगे शंका करता है पूर्वी मायाव निश्चेय निश्चय मिश्र चेतरी लो लोक प्रसिद्ध माया लक्षण योक माया तो निश्चय मिथि चाहते पहले माया का निश्चय करना माया क्या है किसमें माया है ये निश्चय करना है निश्चय क्या निश्चय करेंगे लोक प्रसिद्ध माया तो यत लोक प्रसिद्ध माया लोक में प्रसिद्ध माया जादूगर देखाता है उसका जो लक्षण है तदीक्षताम तो उसको देखो वही माया का लक्षण है माया तो ही लक्षण सद्भाव माया तम निश्चित अभिप्राय न माया का लक्षण होने से माया तो निश्चित लोक में जो माया है उसे माया लक्षण है माया लक्षण है तो जो ब्रह्म में आश्रित माया जगत कारण उसे भी उसका लक्षण है तो माया का माया का लक्षण उनसे माया तो निश्चित इसे अभिप्राय से कहते हैं तर निश्चिन लोक प्रसिद्ध माया लक्षण तदीक्षता क्या लक्षण है क्या लोक प्रसिद्ध है त्याप किंग लक्षण इतता ठीक है लोक के प्रसिद्ध माया का लक्षण क्या है जो जगत कारण माया में घटाएंगे भासते चया शकूप भासते चया लोका संप्रति न शक्या चया लोका संप्रति शक्या चया लोका शक्या या निरूप न शक निरूपण नहीं कर सकते जादूगर दिखाते है खाली हाथ देखो बंद कर दिया खोल दिया देखो उसके अंदर देखो पटोल मिल गया एक कुछ रुपया मिल गया हाथ बंद गया कुछ नहीं खोल दिया उसके अंदर कुछ वस्तु मिल गया तो कहीं से कहाँ से आया कुछ निरूपण नहीं कर सकते किन्दु स्पष्ट दिखता है ना या न निरूपितम सक्या यह भी स्पष्ट साफ दिखता है किन्तु निरूपण नहीं कर सकते कहाँ से आया साफ दिखता है कहाँ गया निरूपण नहीं कर सकते सा माया वही माया है ये इंद्रजालादो लोका सम सम्रतिपेद रे लोग प्रतिपादन नहीं किया वही इंद्रजालादी माया में जो निरूपण नहीं किया जा सकता है स्पष्ट दिखता है वही माया है राज्य में सर्प निरूपण करो कहा से आया सर्प देखकर लोक भागे उसमें सर्प कहा से आ गया कहा से आएगा कि भाई नहीं भ्रांति से दिखता है तो भ्रांति क्यों दिखा सर्प नहीं तो क्यों दिखेगा ऐसे विचार करेंगे तो कुछ नहीं माया oh ज्ञान सही दिखता है जादूगर जादू दिखाता है वो कहा से ले आया वो oh, पानी रखता है ऐसे गिलास में ऐसे डाला एक बिंदु पानी नहीं गिरा फिर और पानी भरे गिलास में गिला एक बिंदु नहीं गिरा वो तो कहा गया कहा क्या करेंगे दिखता है इस बात नहीं मालूम होता है वही तो माया है जो निरूपण नहीं किया जा सकती है जिसका क्या नहीं जा सकता है और स्पष्ट दिखता है वही माया इंद्रजाल जादूगर में देखो सते चाईला पूर्णमीदे पूर्णशादारूर्ण मेंशिष्य ओम शांति शांति शांति ओ शाति शाति शाति शंकरचार्यंगतरायण श्रोत्राश्यो वंदे भगवत ईश्वर गुराज मूर्ति काक्षिणाम नमः